संवेद्नाँ संवेद्नाँ के के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दिनेश प्रभात की कविता शीर्षक है आप मिले तो आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनी ताल हुई तन्हाई का बोझा ढो ढो कमर जवानी की टूटी चेहरे का लावण्य बचाए नहीं मिली ऐसी बूटी आप मिले तो उम्र हमारी जैसे सोलह साल हुई तारो ने सन्यास लिया था चांद बना था वैरागी, तारो ने सन्यास लिया था चांद बना था वैरागी रात साध्वी बनकर काटी दिन काटा बनकर त्यागी आप मिले तो एक भिखारिन जैसे माला माल हुई कल तक तो सपनों की बगिया में पच्छ का शासन था कल तक तो सपनों की बगिया में पच्छ का शासन था कलियां थी लाचार द्रौपदी मौसम बना दुशासन था आप मिले तो लगा सुहागिन हर पत्ती हर डाल हुई। बस्ती में रहकर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी बस्ती में रहकर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी कभी मिली है हमें ढलाने कभी मिली ऊंची घाटी आप मिले तो धूल राह की चंदन और गुलाल हुई अंधे को मिल गई आख भूखे को आज मिली रोटी अंधे को मिल गई आख भूखे को आज मिली रोटी जीवन की ऊसर धरती में डूब उगी छोटी छोटी आप मिले तो सभी निलंबित खुशिया आज बहाल हुई मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनी ताल हुईं आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई मन जैसे कश्मीर हुआ है आंखें नैनी ताल हुईं दूसरी कविता का शीर्षक है तुम्हारी उम्र वासंती लिखी है नाम किसके तुम्हारी उम्र वासंती अधर पर रेशमी बाते नयन में मखमली सपने लटे उन्मुक्त सी होकर लगी ऊंचाइया नपने शहर में है सभी निर्धन तुम ही हो सिर्फ धनवंती लिखी है नाम यह किसके तुम्हारी उम्र वासंती तुम्हारा रूप अंगूरी तुम्हारी देह नारंगी स्वरो में बोलती वीणा हंसी जैसी की सारंगी मुझे डर है न बन जाओ कहीं तुम एक के लिखी है नाम यह किसके तुम्हारी उम्र वासंती तुम्हें देख ले तो ईर्ष्या वो उर्वशी कर ले छलक यदि मेनका पाले तो समझो खुदकुशी कर ले कहो तो प्यार से रख दू तुम्हारा नाम वैजंती लिखी है नाम यह किसके तुम्हारी उम्र वासंती धवल सी देह के आगे शरद का चांद भी फीका सुकोमल काल पर का तिल नजर का लग रहा टीका तुम्हारा कौन राजनल बताओ आज दनंती लिखी है नाम यह किसके तुम्हारी उम्र वासंती लिखी है नाम या किसके तुम्हारी उम्रवास अभी आप सुन रहे थे दिनेश प्रभात की कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल